यज्ञ श्रेष्ठ अनुष्ठान आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि की उपासना अतिथि सेवा यज्ञ दान एवं देवताओं की पूजा यह संक्षेप में गृहस्थ का धर्म है हवन कंदमूल भलका सेवन स्वाध्याय तथा तप ज्ञानपूर्वक संपत्ति का विभाजन यह वानप्रस्थों का धर्म है भिक्षा वृत्ति से प्राप्त पदार्थों का सेवन मौन व्रत तप सम्यक ध्यान सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य यह सन्यासियों का धर्म है विक्षा मांगना गुरु की सेवा करना स्वाध्याय संध्या कर्म तथा अग्निकार्य यह ब्रह्मचारियों का धर्म है श्रेष्ठ ब्राह्मणों कवन से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी के ब्रह्मचर्य तथा सन्यासी का साधारण धर्म कहा जाता है, अर्थात् ब्राह्मचर्य तीनों आश्रमों का सामान्य धर्म है। ऋतुकाल, स्त्री के रजस्वला की चार रात्रियों को छोड़कर, में विशेष पर्वों को छोड़कर अपनी पत्नी में गमन करना ग्रहस्त के लिए ब्राह्मचर्य ही कहा गया है, अन्य रात्रियों में नहीं। प्रथम गर्भधारण इस नियम का पालन करना चाहिए, हे विपेंद्रों, ऐसा न करने वाला ग्रहस्त भून घाती होता है। यथा शक्ति प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, शाद्ध, अतिथि सेवा तथा देवताओं की पूजा, यह ग्रहस्त का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। किसी दूसरे देश में जाने पर अथवा स्त्री के मर जाने पर भी ग्रहस्त को चाहिए कि वह प्रातः विवाह आदि गृहपत्याग क्यों प्रजलित करता रहे। गृहस्थ आश्रम को तीन आश्रम तीन आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा सन्यास का बीज कहा जाता है क्योंकि तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर रहते हैं इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वेदों का अभिमत है केवल गृस्ता आश्रम में ही अन्य तीनों आश्मों का समावेश होता है इसलिए एक मात्र को ही धर्म का साधन चाहना चाहिए धर्म से रहित जो अर्थ एवन कामनामक पुशार्थ है उनका पर करना चाहिए साथ ही सभी प्रकार से जो लोक विरुद्ध हो उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है धर्म से ही काम की भी सिद्धि होती है और धर्म के आचरण से ही मूर्छ वापत होता है इसलिए धर्म का ही आशय लेना चाहिए धर्म अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग क्रमशः सत्व रज और तम रूपी त्रिविन्द से युक्त हैं इसलिए धर्म का आशय ग्रहण करना चाहिए सात्विक गुण का आश्रय लेने वाले उर्ध्व लोक को प्राप्त करते हैं राजसी व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं तथा तमोगुण के कार्य में स्थित तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं जिस व्यक्ति में धर्म से समन्वित अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं, वह इस लोक में सुखों का उपभोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। धर्म से धर्माचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अर्थ से काम की सिद्धि होती है। इस प्रकार चार प्रकार के पुरुषार्थों में साधन और साधिका वर्ण जो मानव धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के इस प्रकार बताए गए महात्म को जानता है और तदनुसार आचरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम रूपी पुरुषार्थ का सर्वथा परित्याग कर धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए धर्म से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है ऐसा ब्रह्मवादियों का कहना है धर्म के द्वारा ही स्थावर जंगमात्मक सारा विश्व किया जाता है हे विजोत्तम यह धर्म शक्ति जी की वह बाम शक्ति है जो आदि और अंत से रहित है कर्म एवं ज्ञान के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होती है इसमें कोई संदेह नहीं इसलिए ज्ञान के साथ ही कर्म लोग का भी आचरण ग्रहण करना चाहिए प्रवृत्त एवं निवृत्त इस प्रकार से वैदिक कर्म दो प्रकार का होता है निवृत्त कर्म ज्ञान पूर्वक एवं प्रवृत्त कर्म इससे भिन्न प्रकार का होता है निवृत्त कर्म का सेवन करने वाला उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है अतः निवृत्त कर्म निवृत्ति मार्ग का ही सेवन करना चाहिए इससे अन्यथा करने पर पुनः संसार में आना पड़ता है क्षमा दम इंद्रिय निग्रह दया दान अलोभ त्याग आर्जव मन वाणी आदि की सरलता अनुसूया तीर्थ अनुसरण गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन या तीर्थ सेवन सत्य संतोष आस्तिकता वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा श्रद्धा जितेन्द्रियत देवताओं का अर्चन विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा अहिंसा मधुर भाषण अपिष्टुता तथा पाप से राहित्य स्वयंगुर मन में चारों वर्णों के लिए ये सामान्य धर्म कहे हैं अपने ब्राह्मण धर्म का यदावत पालन करने वाले क्रिया नि� प्राजपत्य स्थान प्रजापत्य लोक तथा संग्राम में पलायन न करने वाले छत्रियों के लिए ऐंद्रस्थान इंद्रलोक सुनिश्चित है इसी प्रकार सौधर्म का पालन करने वाले वैश्यों के लिए मारुत स्थान वायुलोक और परिचरिया रूप सौधर्म का पालन करने वाले शूद्र जाति वालों के लिए गंधर्वलोक सुनिश्चित है उर्ध्वर शौनक आदि ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान गुरु के अंतिमवासी ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है सप्तर्षियों का जो स्थान है वही स्थान वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को प्राप्त होता है और सहिमभू ब्रह्मा ने ग्रहस्थों के लिए प्राजापत्त्य स्थान प्राजापत्त्य लोक की प्राप्ति बतलाई है समाहित चित्त यतात्मा पुरुधरेता सन्यासीन को हिरणे गर्व नामक वह स्थान प्राप्त होता है जहां से पुनः लौटना नहीं पड़ता योगियों को अविनाशी वह बौद्ध संयक सर्वस्थान प्राप्त होता है जो आनंद स्वर� और ऐश्वर्य धाम है वही पराकाष्ठा अंतिम और परम गति है ऋषियों ने कहा देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं भगवन आपने चार आश्रम बताए किंतु योगियों के लिए एक ही आश्रम बताया श्री ने कहा सभी कर्मों का परित्याग कर एकमात्र अचल समाधि में निरंतर स्थिर रहने वाला जो निश्चल योगी है वही सन्यासी होता है अतः चार ही आश्रम होते हैं पांचवा कोई आश्रम नहीं होता वेद में बतलाया गया है कि सभी आश्रम दो प्रकार के होते हैं ब्रह्मचारी के दो भेद हैं उपकुमान और नैस्टिक ब्रह्मतत्व पर युवा मचारी विदवत देदों का अध्ययन कर गृहस्थ में प्रवेश करता है उसे उपकुमानक ब्रह्मचारी समझना चाहिए और जो यावज जीवन गुरु के पास रहकर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है वह नैस्थिक ब्रह्मजाती कहलाता है इसी प्रकार द्रष्टास्त्रमी भी दो प्रकार का होता है उदासीन और साधक जो कुटुंब के भरण कोषण में लगा रहता है वह द्रष्ट साधक कहलाता है और जो देवरिण पित्ररिण तथा ऋषिरिण इन तीनों रिणों से वन होकर स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता है वह मोक्ष प्राप्त की इच्छा वाला गृहस्थ उदासीन कहलाता है जो वन में अनुष्ठान करता है देवताओं की पूजा करता है हवन करता है और स्वाद में निृत रहता है वह वन में रहने वाला तापस्नामक वानपस्त कहलाता है जो अतिंत तप से अपने शरीर को कृष् कर लेता है और धृंतर ध्यान पराई रहता है वह वानप्रस्ता आश्रम में रहने वाला सान्यासिक वानप्रस्थी कहलाता है, नित्य योग में रथ रहने वाला मोक्ष मार्ग में आरुण होने की इच्छा वाला जितेन्द्रीय तथा ज्ञान प्राप्त के लिए प्रयत्नशील सान्यासी को पारमेश्चिक सान्यासी कहा जाता है, और जो केवल आत्मा में ही रमन करने वाला है, नित्य उसने आपसे योगी कहलाता है